रेडियो प्ले इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है विनय जोशी की लघु कथा ईमानदार रोज शाम बगीचे में घूमने जाना मेरी आदत में शामिल था फाटक के पास ही शर्मा जी मिल गए वहां रुककर कुछ देर उनसे बतियाने लगा सावन का पहला सोमवार था आज कुछ रौनक भी विशेष थी कुछ एक गुब्बारे कुल्फी वाले आज उठे थे शर्मा जी से जयराम जी की कर आगे बढ़ने लगा तो पास में खड़े कुल्फी वाले ने कुर्ते की बाह पकड़कर कहा बाबूजी पैसे मैं हतप्रभ पैसे कैसे उसने पास खड़े कुल्फी खाते एक बच्चे की तरफ इशारा करके कहा आपका नाम लेके कुल्फी ले गया है मुझे गुस्सा आ गया बच्चे के पास गया दो थप्पड़ जड़ दिए और कहा मुफ्त की कुल्फी खाते शर्म नहीं आती वो बोला मुफ्त की कहां बाऊ इसके बदले थप्पड़ खाने के लिए तो आपके पास खड़ा था वरना भाग ना जाता